गीता तत्व चिंतन वेदों का प्रयोजन आनंद की ग्यारह श्रेणियां तैतृ उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में यह बताया गया है कि श्रोत्रीय और कामना से के स्पर्श से अछूता व्यक्ति कैसे सभी श्रेणियों का आनंद अनायास प्राप्त कर लेता है वहां ब्रह्मानंद की मीमांसा की गई है इस मीमांसा के लिए पहले एक इकाई स्थिर को हो गई मनुष्य आनंद वह इकाई बना यह मनुष्य आनंद क्या है युवा साधु युवा अध्यापक आशिष्टो दृढ़िष्ठो वरिष्ठ तस् पृथ्वी सर्वा वित्त पूर्णा एको मानुष आनंद अर्थात युवा हो साधु स्वभाव वाला नवयुवक हो अच्छी तरह शिक्षित हो अत्यंत आशावान हो मन से बड़ा दृढ़ हो और शरीर से बलिष्ठ हो तथा धन धान्य से समृद्ध यह सारी पृथ्वी उसी की हो तो उसे जो आनंद प्राप्त होगा वह एक मानुष आनंद है इसका सौगुना आनंद एक मानुष मनुष्य गंधर्व का आनंद होता है ऐसे सौ मनुष्य गंधर्व के आनंद से एक देव गंधर्व का आनंद होता है ऐसे सौ देव गंधर्व के आनंद से नित्य लोक में रहने वाले पितृगण का एक आनंद होता है ऐसे सौ आनंद से एक अजानज देवताओं का आनंद होता है ऐसे सौ आनंद से एक कर्मदेव देवताओं का आनंद होता है ऐसे सौ आनंद से एक देवताओं का आनंद होता है ऐसे सौ आनंद से एक इंद्र का आनंद होता है ऐसे सौ इंद्र के आनंद से एक बृहस्पति का आनंद होता है ऐसे सौ बृहस्पति के आनंद से एक प्रजापति का आनंद होता है और प्रजापति के ऐसे सौ आनंद से एक ब्रह्मा का आनंद होता है इस प्रकार आनंद की ग्यारह श्रेणियां बताकर यह कहा गया कि श्रोत्रीय और अकामहत ब्रह्मज्ञानी को ये सारे प्रकार के आनंद प्राप्त हैं यानी ब्रह्मवेत्ता के आनंद में कर्मकांड कांड से देवलोकादि प्राप्त करने वालों के सारे आनंद अंतर्गत हो जाते हैं इस प्रकार प्रस्तुत श्लोक का यह दूसरा अर्थ इस आशंका का निराकरण करता है कि वेदों के उल्लंघन को की बात श्री भगवान द्वारा अभिष्ट है यहां तो इतना ही कहा गया है कि ब्रह्मज्ञानी को वह सब प्राप्त हो जाता है जिसको प्रदान करने की प्रतिज्ञा वेद करते हैं यह ब्रह्मज्ञान की स्तुति है वेदों की निंदा नहीं मुक्ति के तत्व पर विचार यदि हम मुक्त के तत्व पर विचार करें तो इसका और भी खुलासा हो जाता है मुक्ति के दो प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं विदेह मुक्ति दूसरा क्रम मुक्ति जिस पुरुष को इस जीवन में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है न प्राणा प्राणाउत्क्रामंती उसके प्राण उत्क्रांत होकर और कहीं नहीं जाते वे यही सब में लीन हो जाते हैं अर्थात शरीर छोड़ते ही उसे सर्वात्म भाव प्राप्त हो जाता है और वह सब में आत्मरूप से प्रविष्ट हो जाता है इसे विदेह मुक्ति कहते हैं पर जिस पुरुष को इस प्रकार का पूर्ण ज्ञान सिद्ध नहीं हुआ वह यहाँ से सूर्यमंडल को भेद और भी ऊपर के लोकों में जाता है इन लोकों में बहुत काल तक विचरण करता हुआ वह ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा की आयु पर्यंत वहाँ रहता है और वहाँ पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है यह क्रम मुक्ति कहलाती है क्रम मुक्ति प्राप्त करने वाले के संबंध में उपनिषदों में कहा गया है सर्वेशु लोकेशु अस्य कामचारो भवती ऐसे सिद्ध प्राप्त पुरुष को सब लोकों में इच्छानुसार वितरण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है यदि उसके चित्त में पितृलोक की इच्छा हो तो संकल्प मात्र से वह पितृलोक हो जाएगा यदि देवलोक जाकर वहां के दिव्य सुख भोगना चाहे तो वह सब इच्छा मात्र से उपलब्ध हो जाता है अब जो वैदिक यज्ञ करने वाला है वह तो यज्ञ के प्रभाव से एक ही लोक प्राप्त करेगा पर ऐसे क्रम मुक्ति के अधिकारों व्यक्ति को तो ये सारे लोक अनाजास ही प्राप्त हो जाते हैं इसलिए प्रस्तुत श्लोक में जो दृष्टांत दिया गया है वह यहाँ पर पूरी तरह घट जाता है कुआं, पोखर आदि के जल में जितना प्रयोजन सिद्ध होता है यदि चारों ओर भरा हुआ जल मिल जाए तो उतना प्रयोजन तो सिद्ध होता ही है बल्कि उससे भी बहुत अधिक प्रयोजन सिद्ध होता है इसी प्रकार एक के यज्ञ करने वाले को मानो एक एक कुआं या पोखर मिला पर जो कर्मयोग में सिद्ध होकर ब्रह्मवेत्ता बन गया उसे तो मानो चारों ओर भरा हुआ जल मिल गया श्लोक का तीसरा अर्थ इस श्लोक का तीसरा अर्थ यह किया जाता है सब ओर जल ही जल हो जाने पर भी कुएं आदि का जितना प्रयोजन होता है उतना ही प्रयोजन ब्रह्म वेदता को सारे वेदों का होता है अर्थात जब सब और पानी ही पानी भर जाता है तब भी हमें कुएं, बावली आदि की जरूरत होती है क्योंकि हम सभी जगह का जल नहीं पी सकते इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी को भी वेदों की आवश्यकता बनी रहती है उसके जीवन में ज्ञान का प्लावन आने पर भी जब संसार में वह व्यवहार करता है तो वेदों की शिक्षा के अनुरूप ही वैसा करता है उसका आचरण वेद विरुद्ध नहीं होता